महाभारत शांति पर्व चतुसप्तमोध्याय ब्राह्मण और छत्री के मेल से लाभ का प्रतिपादन करने वाला मुचकुंद का उपाख्यान भी राष्ट्र राज्य छेबो ही राज्यों समाजत पुरोहित भीष्मी कहते हैं राजन राष्ट्र का योगक्षेम राजा के अधीन बताया जाता है परंतु राजा का योगक्षेम पुरोहित के अधीन है यदृष्टम भयम ब्रह्म प्रजातुत दृष्ट राजुभ्याम तदराज सुख मे सुखमेधते जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा के अदृष्ट भय का निवारण करता है और राजा अपने बाहुबल से दृष्ट भय को दूर करता है वह राज्य सुख से उत्तरोत्तर उन्नति करता है। उत्तरोचकुंदवाद्रमण से च इस विषय में विज्ञ पुरुष मुचकुंद और राजा कुबेर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं मुचकुंदो माम पृथ्वी पृथ्वी पति समान स्वबलम कहते हैं पृथ्वीपति राजा मुचकुंद ने इस पृथ्वी को जीतकर अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलका कुबेर पर चढ़ाई की ततो तथो वे श्रवण राजा ते तब राजा कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी उन राक्षसों ने मुचकुंद की सेनाओं को कुचलना आरंभ किया सौहन्य माने सैने स्वे मुचकुंदो मास इस प्रकार अपनी सेना को मारी जाती देख कर राजा दचकुंद ने अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को इसके लिए उलाहना दिया तत उग्रम तपस्तवाशिष्ठो धर्म वि रक्षांशी तस्थान चाप्य विंदत तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने घोर तपस्या करके उन राक्षसों का विनाश कर डाला और राजा के लिए विजय का विजय पाने का मार्ग प्राप्त कर लिया ततो वह राजा वचनम चेदम इसके बाद राजा कुबेर ने अपनी सेना को मरते देखकर राजा मुचकुंद को दर्शन दिया और इस प्रकार कहा धन दुआच बलवंतया पूर्वे राजान सुपुरता तथा कुेर बोले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी परंतु मेरे साथ यहां तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया था खल्वपेता बलवंत भूमिपा आगम्य पर्यपास सुख दुख वे भूपाल भी अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा बलवान थे और मुझे सुख एवं दुख देने में समर्थ ईश्वर मानकर मेरे पास आते और मेरी उपासना करते थे यद्यस्ते बाहुवीं ते तदर्शे तुम कि ब्राह्मण बल अतिमात्र प्रवर्तसे महाराज यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ ब्राह्मण के बल पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो मुचकुंदस्त क्रुद्ध प्रत्यवाच धनेशर न्याय पूर्व असंरब्धम असंभ्रांतम इदम वच यह सुनकर मुचकुंद उठे और धनाध्यक्ष कुबेर से यह रोष रहित तथा संभ्रम शून्य वचन बोले ब्रह्म छत्रोनि स्वयं भुआ पृथक बल विधान तोकम पिपाल राज, राज ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है दोनों को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है यदि उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते तपो मंत्र अस्त्र बाहु बलम नित्यम क्षत्रिय सो प्रतिष्ठितम ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित होता है और क्षत्रियो में अस्त्र तथा भुजाओ का कर्तव्य प्रजा नाम परिपाल तथा च माम चम किं गार्हस्य गार्य अलकापते अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ फिर आप मेरी निंदा क्यों करते हैं ततो तत ब्रवीद्रमणो राज्यमर्दिष्टम कस्मचि विद नें चाप्य निर्दिष्ट जानी पार्थिव प्रसादी पृथ्वी कृष्णा मददत्ताखिला मुक्त प्रत्युवाच मुकु मुचुकुंदो महपति तत्कुबे पुरोहित से राजा मुचकुंद से कहा पृथ्वी मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना न तो किसी को राज्य देता हूँ और न भगवान की अनुमति के बिना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो यद्यपि ऐसी ही बात है तो भी आज मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ तुम मेरी दी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो उनके ऐसा कहने पर राजा मुचकुंद ने इस प्रकार उत्तर दिया मुचकुंद मृतिका मी मुचकुंद बोले राजा धीराज मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता मेरे तो यही इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूँ ततो राजा विस्मय परम क्षत्र दृष्ट्वा मुचकुंदम असम भ्रम भी जी कहते हैं युधिष्ठिर मुचकुंद को बिना किसी घबराहट के इस प्रकार क्षत्रिधर्म में स्थित हुआ देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ ततो राजा तुचकुंद सोन साधरा बाहुवीर सम्यक छत्र धर्म का थीक -थीक पालन करने वाले राजा ने अपने छी से प्राप्त की हुई इस वसुधा का शासन किया एवं जो धर्म राजा ब्रह्म पूर्व प्रवर्तते जयत विजेता मर्भी यशच इस प्रकार जो धर्मक के राजा पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है वह बिना जीते हुए पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है नित्योद के ब्राह्मण सन्त्यशस्त्र क्षत्रिय तयोर् सर्वत्तम यकंंच ब्राह्मण को प्रतिदिन स्नान करके जल संबंधी कृत्य संध्या बंधन तर्पण आदि कर्म करने चाहिए और क्षत्रि को सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए इस प्रकार भूतल पर जो कोई भी वस्तु है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है इतिश्री महाभारते शांति परमढ़ी राजधर्मानुशासन परमढ़ी मुचकुंदोपाख्या तो चतुसप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में मुचकुंद का उपाख्यान विषय चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ